आध्यात्म रामायण युद्ध कांड ष्ठ सर्ग लक्ष्मण मूर्छा राम रावण संग्राम हनुमान जी का औषधि लेने जाना और रावण काल ने भी संवाद श्री महादेवाच्वा युद्धे बलं नष्ट अति काय मुखम महत रावणो दुख संतप्त क्रोधे न महतावृत निधाएन्द्र जित रक्षण महादुति स्वयं जगाम युद्धा राण सह श्री महादेव जी बोले हे पार्वती युद्ध में अतिकाय आदि राक्षसों की महती सेना को नष्ट हुई सुन रावण अति दुखातुर हो महान क्रोध से भर गया और वह महातेजस्वी राक्षस लंका की रक्षा के लिए इंद्रजीत को नियुक्त कर स्वयं रघुनाथ जी से लड़ने के लिए चला। दिव्य सर्वशस्त्रास्त्र संयुत राण बहुशोहत् प्रमुखान यूथ नायकान महाबली राक्षसराज समस्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी की ओर ही दौड़ा उसने अपने सर्प के समान उग्र बाणों से बहुत से वानरों को मारकर सुग्रीव आदि युद्ध पतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया गदापाड़ी महासत्व तत्वृष्ट्वा विभीषण उत्सर्ज महाशक्ति मे दत्ताभीषण तापतंतीमालोक्य विभीषण विघाति दत्ता भयो राधार पूर्णा लक्ष्मण भीम चाप्मा फिर को वहां गदा लिए खड़ा देख उसने उसकी ओर मैदानों की दी हुई महान शक्ति छोड़ी उस शक्ति को विभीषण का नाश करने के लिए बढ़ती देख राम ने इसे अभेद दिया है यह असुर कुमार वध किए जाने योग्य नहीं है ऐसा कहते हुए महावीरवान लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आगे पर्वत के समान अचल होकर खड़े हो गए शक्ति या व्य शक्त लोके माया जा संभव ताधार भूत लक्ष्मणस महात्म माया शक्त्या भवे कि शेषांश हरे उस शक्ति की सामर्थ्य अमोग कभी व्यर्थ न जाने वाली थी अतः वह लक्मण जी के शरीर में घुस गई संसार में माया से जितनी शक्तियां उत्पन्न होती है महात्मा लक्मण जी उन सब के आधार भगवान विष्णु के स्वरूप भूत शेषनांग के अंशावतार हैं उनका उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था तथा मानुसं आपन्नस्तनुव्रत मूर्चि पति भूमौ तमाद हस्त तोल शस्म सर्व सर्वस्य जगतः सारं विराजम् कथम लोकाश्रिय विष्णु तोलिए लघु लघुराक्षसः कामम रावणम वद्र ते जानुभ्याम रावण तथापि उस समय मनुष्य भाव अंगीकार करने से उनका उसका अनुकरण करते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल न हुआ अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ भला जो संपूर्ण जगत का सार परमेश्वर विराट पुरुष हैं उस निखिल लोकाधार विष्णु को एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता था जब हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता है तो उन्होंने अतिक्रुद्ध होकर उसकी छाती में एक वज्र सजित मारा उस घूसे के आघात से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने मुख नेत्र और कानों से बहुत रुधिर बमन करता हुआ घूमती हुई आंखों से रथ के पिछले भाग में बैठ गया आश्च नेत्रण रुद्रहम रुधिर बहु वे घूर्ण मान प्रथम लक्ष्मण महादाज हनुमान रावणाजा सामेप्यम बाहुभ्या हनुमत शुभ सदस्य परमेश्वर लघु अगमदेव गुरुण गुरुरूप्य तदनंतर हनुमान जी रावण द्वारा आहत लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए हनुमान जी के लिए उनके सौहार्द और भक्तिभाव के कारण वे अजन्मा और प्रकाश स्वरूप परमेश्वर लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी अत्यंत लघु हल्के हो गए सा शक्तिर त्यक्त नारायण भोड़स्थम प्रागा द्रवणों शनिश्त रावण दृष्ट अभिद्राव राघव श्री लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश जानकर वह शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गई इधर रावण को भी जब धीरे धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यंत क्रोध से अपना धनुष उठाया और जी की ओर ओर दौड़ा। उसे अपनी आता देख, जगतपति भगवान राम होकर महाबली हनुमान जी के कंधे पर चढ़े और रावण को रथ में बैठा देख उसकी ओर दौड़े जा शब्दम अकरो तिब्रम बद्र निष्पे निष्ठुर गंभीर या वाचा कृत्वा सर्वत्र सिंरात्रदर्शिना भगवान राम ने अपने धनुष के प्रत्यंसा का ऐसा कठोर शब्द किया जो मानव वध्र को भी चूर्ण करने वाला था और फिर अति गंभीर वाणी से राक्षस रावण से ऐसा कहा अरे राक्षस अधम जरा ठहर तो मुझ राक्षसर्वतु का ऐसा अपराध करके तू तू जा सकता है? ये ते अरे तनिक मेरे सामने खड़ा रह जिस बाण से मैं जन में खर दूसरा दिसे युद्ध करते समय तेरे राक्षसों को मारा था आज उसी से तुझे भी मार डालूंगा श्रीराम से वच श्रुवा रावणो मृतात्मज वह तम राे सर त्े तटाड़ेत अत्या सरयतक्ष तेजसा पुनस्तेजो नर्द च श्री राम जी के ये वचन सुनकर रावण ने उन्हें वहन करने वाले हनुमान जी के बड़े तीखे बाण मारे किंतु उन तीक्षण बाणों के लगने पर भी पवनपुत्र का तेज अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही गया और वे महान कपीश्वर बड़े जोर से गरदने लगे तथो दृष्ट हनुमत शब्रणम रघुत्तम क्रोधमाहारया मास पर पताकाम् जब ने जी को छत देखा तो दूसरे काल रुद्र के समान बड़ा भयंकर को धारण किया और अपने तीक्ष से बड़ी फूर्ति के साथ सुगमता से ही रावण के घोड़े सहित रथ ध्वजा सारथी शस्त्र समूह धनुष्छत्र और पता का आदिकाट डाले। ततो कल्पेना पाकारी रिव फिर इंद्र ने जैसे पर्वतों पर आक्रमण किया था वैसे ही उन्होंने एक वज्रतुल्य महाबाण से रावण को भेद डाला राम चाण अस्तानि इधानिम् रा भगवान राम का बाण लगने से वह वीर विचलित हो गया उसे मूर्छा आ गई और उसके हाथ से धनुष छूट गया उसकी ऐसी दशा देखकर रघुनाथ जी ने एक अर्धचंद्राकार वाण से उसका सूर्यशरित प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा रावण तुम मेरे वाण से पीड़ित हो अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ इस समय तुम जाओ प्रवश्य लंका स्वपंप्य बलम रामेन संविदो हत दर्पोथ रावण मद्दिया युक्त लंका प्रावधा राम लक्ष्मण दृष्टि मूर्चिम पति भुवि मनुस्वीयानो सुतोच तत प्रा हनुम्त वत्स जीव लक्ष्मण समानीय महौषधि सामनीय पूर्व वीतिमा हनुमान क्षण चारा रावणाजेदय आज लंका में जाकर विश्राम करो फिर कल मेरा पराक्रम देखना जब श्री रामचंद्र जी के बाणों से विद्ध होने के कारण सारा दर्प चुन हो जाने पर रावण ने लज्जित और व्याकुल हो लंका में में प्रवेश किया। इधर जी भी जी को अवस्था पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य भाव का लीला से शोक करने लगे और हनुमान जी से बोले वश पहली तरह ही द्रोणाचल से महौषधि लाकर लक्ष्मण और बानरों को जीवित करो हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर महाकपि रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर महाकपि हनुमान जी बहुत अच्छा कह एक क्षण में ही महासागर को पार कर वायु वेग से चले इसी समय रावण के गुप्तचरों ने उनसे कहा